ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के चार सूत्रों में से दो सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं दो सूत्रों का विचार बाकी है इस अधिकरण में विचार हो रहा है कि साध्यक्ष सूक्ष्म शरीर का अंतिम समय में आश्रय भूत जो भूत सूक्ष्म है उसका परमात्मा में स्वरूपलय होगा या लय होगा तेज परश्याम देवतायाँ संपद्यते यह वाक्य तेज शब्दित भूत सुखों के उपादान कारण परमात्मा में स्वरूपलय को ही बताएगा इत्याकारक पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया गया कि लय ही होगा स्वरूपलय नहीं होगा क्योंकि भूत सूक्ष्म की अवस्थिति शास्त्र बता रहा है मोक्ष के पहले तक तद आपते हैं इससे बताया गया और मोक्ष होने तक प्रत्येक जीव का भूत सूक्ष्म अवस्थित रहता है इसका ज्ञापक है संसार व्यपदेशात यौनिम अन्य प्रपद्यन्ते, शरीरत्वाये देहिना, इत्यादि जो शास्त्र हैं, वह बता रहा है कि मोक्ष होने तक एक शरीर को छोड़ना दूसरे शरीर को धारण करना रूप संसार चलता ही रहता है तो शरीरांतर को धारण करने के लिए शरीरांतर का बीज भूत भूत सूक्ष्म का होना जरूरी है उसका यदि स्वरूपलय होगा तब तो मोक्ष ही हो जाएगा मृत्यु मात्र से इस प्रकार ये प्रथम सूत्र से बताया गया जो सिद्धांत मोक्ष होने तक जैसा सूक्ष्म शरीर वही रहता है जीव का ऐसा एक शरीर से शरीरांतर में जाते समय सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत स्थूल शरीर का ही स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश भूत सूक्ष्म भी प्रत्येक जीव का वही वही रहता है वह तत्व है उसका स्वरूप उच्छेद ज्ञान से ही होगा ज्ञान के पहले नहीं होगा भले ही प्रकृति है परमात्मा पर देवता शब्दित लेकिन उसमें भूतों का स्वरूप लय होगा ज्ञान से ज्ञान से पहले नहीं कहा यदि स्थूल भूतों का ही जो सूक्ष्म अंश है भूत सूक्ष्म वह इस शरीर से निकल करके शरीरांतर में जाने वाले जीव के साथ ही जाता है उसका आश्रय बन करके यदि ऐसा कह रहे हो तब तो जीव का तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाड़ियों से निर्गमन बताया गया है और यह भूतों का सूक्ष्म अंश होने पर भी है तो स्थूल ही वह सूक्ष्मतम नाड़ियों से कैसे निकलेगा और कुछ मूर्त पदार्थों के द्वारा उसका प्रतिघात क्यों नहीं होता और निकलते समय दिखता क्यों नहीं है पास में बैठे हुए व्यक्तियों को इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए द्वितीय सूत्र में बताया गया कि साध्यक्ष सूक्ष्म शरीर का मृत्यु के समय आश्रय भूत भूत सूक्ष्म स्वरूपत भी सूक्ष्म है और प्रमाणत भी सूक्ष्म है प्रमाणत सूक्ष्म होने से नाड़ी से निर्गमन उसका होगा और स्वरूपतः सूक्ष्मता का स्वरूप है स्वच्छता और स्वच्छता का अर्थ है अभिव्यक्त रूपस्पर्शादि राहित्य तो अभिव्यक्त रूप स्पर्शादि राहित्यात्मक स्वच्छता के कारण नहीं प्रतिघात होता मूर्तों से और दिखता भी नहीं है पार्श्वस्थ लोगों को ये स्वरूपत तथा प्रमाणत सूक्ष्म है यह कैसे ज्ञात होता है किससे ज्ञात हुआ आपको तो कहता तथ्य उपलब्ध है तयर्धुमायन अमृतत्म ये इत्यादि भूत सूक्ष्म आरूढ़ जीव का भूत सूक्ष्मों के साथ नाड़ी से निर्गमन बताने वाले शास्त्र वचनों से निश्चित हुआ है आगे हैं तृतीय सूत्र इसका उच्चारण किया जाए नोपमर्दे नात नोप मर्दे ना न उपमर्दे न अतः न अव्यय है उपमर देना तृतीय है अतः अव्यय है तो अतः का हैं इसी कारण से इसी कारण से ये अतः शब्द इदम शब्द से बना है ना ईदम ये सर्वनाम है तो द्वितीय सूत्र के द्वारा जो भूत सूक्ष्म में बताई गई स्वरूपत तथा प्रमाणत उसका परामर्शक है इसलिए अतः का अर्थ है स्वरूपत एवं प्रमाणत भूत सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण ही उपमर्देन यानी स्थूल शरीरस्य से उपमर्देन देहशन इस तका करना स्थूल देहस्य भूत सुक्ष्मा न उपमर्देते। तो स्थूल शरीर का उपमर्द होने पर भी का मतलब अग्नि आदि से दहादि होने पर भी जिंदा जला देने पर भी भूत सूक्ष्म अग्नि से जलता नहीं व इस स्थूल शरीर में स्थित जो सूक्ष्म शरीर है और तद अभिमानी जीव है उसको ले करके निकल जाता है अग्नि के अंदर से भी जलते जलते यदि मृत्यु हो जाए तो उस समय भी वो निकल जाता है वो वो तो अंतिष करते तब कि कहीं आग लगी ओह पहले ही कैसे निकल जाएगा कहीं आग लग गई या किसी को जिंदा जला दिए पेट्रोल डाल करके आग लगा दी तो उस समय तो जीव है कि नहीं उसमें कई लोग ऐसे करते हैं शत्रुओं को नहीं करते आग लगा देते हैं पांडवों को मारने की दृष्टि से तो लाक्षात ग्रह में आग लगाई थी कि नहीं उसने दुर्योधन ने ऐसे कुछ लोग सीधे जल भी जाते हैं लेकिन देह से जल जाता है और जलते हुए देह से भी सूक्ष्म शरीर को और उसके अभिमानी जीव को ले करके यह भूत सूक्ष्म निकल जाता है अग्नि से ही निकल जाता है तो क्या समझाएंगे इनके इसमें पूर्वाग्रह बैठा है कि मूर्दे की अंत्येष्टि करते समय निकलता है ये समझ करके प्रश्न कर रहे और मैं ये कह रहा हूं कि कोई जिंदा भी जलता है कि नहीं जलता है आत्मदाह कर लेते हैं कि नहीं लोग हाँ जिंदा व्यक्ति कोई अपने आप को जला रहा है समझ लो उस समय उसके अंदर जीव है कि नहीं जीव है तो बहुत सूक्ष्म भी है वो सब है और जलते जलते ये शरीर जब छूट जाता है उस समय उससे पहले ही क्या कर देता है निकल जाता है पूरा भस्म होता है तब तक रहता ऐसा नहीं जब निकलना होता है उस समय समझ लो अस्सी नब्बे प्रतिशत जल गया उस समय अब इसमें रहना संभव नहीं है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के भूत सूक्ष्म निकल जाता पहले ही हर शरीर जलता रहता है ये कह रहा है ऐसा नहीं होता तो इनको क्या शंका है इसमें है। हाँ इसमें क्या शंका है ये कहते पहले ही निकल जाता का मतलब पेट्रोल डालने से पहले ही निकल जाता बाद में फिर चलना शुरू हो जाता हूँ वो तो वो, वो विधेयक कैबल्य के समय स्वरूप नाश होगा स्वरूप नाश होगा तब तक बाधित हो करके रहेगा से जैसे अविद्या अविद्यालेश रहता है ऐसा ये भी रहता है ये भी रहता है तो अस्य तो शरीर से उपमर्दे न उपमर्दते उपमृद्य क्यों तो अतः यानी सूक्ष्म होने के कारण ही इसे अग्नि नहीं जला सकता सूक्ष्म होने से इसे वायु नहीं उड़ा करके ले जा सकता कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए और न तो कोई पानी इसे गला सकता है स्थूल शरीर तो गल जाएगा बहुत दिनों तक पानी में रहने पर लेकिन बहुत सूक्ष्म तो डूबते डूबते मर रहा है कोई तो उस समय वो निकल करके चला जाएगा उसको पानी से कुछ लेना देना नहीं ऐसा हो जाता पानी बहा करके समुद्र में नहीं ले जाता उसे वो जहां इस फूल शरीर से अलग हो गया वहीं से पानी से भी निकल जाता है ऊपर पानी भी रोक नहीं सकता दीवार नहीं रोक सकती पानी क्या रोकेगा तो अश्य उपमर्दे न उपमृद्य थे भूत सूक्ष्म क्यों तो कहते हैं अतः यानी सूक्ष्म इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि अतएव यानी सूक्ष्म नाश्य स्थूल से शरीर से उपमर्देन दहादी निमित्ते न दहादी निमित्त तक जो स्थूल शरीर का उपमर्द हो रहा है नाश हो रहा है इसके नाश से इतरतः सूक्ष्म शरीरम न उपमृद्य नष्ट नहीं होता अब अंतिम सूत्र, हैं इस सूत्र। तो है इस अधिकरण का चौथा सूत्र एक पंक्ति का बात है तो चौथे सूत्र की अवतरण टीका है लिंग सद्भावे स औष्ण्यलिंगक अनुमानम आह अस्य वचित सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर इस जीवित अवस्था में स्थूल शरीर में बना रहता है इसका ज्ञापक यद्यपि सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्म दिखता नहीं है ना। तो ये भूत सूक्ष्म का भूत सूक्ष्म जो सूक्ष्म शरीर का आश्रय है वह इस शरीर में रहता है जीवित अवस्था में वो निकलता है सूक्ष्म शरीर को लेकर के तब जीवित अवस्था में जैसा यह स्थूल शरीर प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत नहीं होता स्थूल शरीर जीवित अवस्था में कितने भी गर्म प्रदेश में ठंडे प्रदेश में क्यों न रहे जहाँ शून्य माइनस तापमान है तो भी वह गर्म रहता है स्थूल शरीर एकदम ठंडा नहीं होता और कितना भी अधिक तापमान हो पचास डिग्री से भी ज़्यादा लेकिन मुर्दा वहां पर भी ठंडा पड़ जाता है इसका अर्थ है कि जीवित अवस्था में जो उष्मा प्रतीत हो रही है स्थूल शरीर में वह स्थूल शरीर का धर्म नहीं है वह किसी और का धर्म है जैसे जल यदि उष्ण प्रतीत हो रहा है तो स्वभावतः उष्ण स्वभावतः शीतल जल में औष्ण्य स्वतः नहीं है अग्नि के संपर्क से है वह अग्नि जब तक रहेगा तब तक गर्म रहेगा अग्नि निकल जाए तो पानी अपने स्वाभाविक स्थिति में आएगा ठंडा होगा शीतल होगा ऐसे ही जीवित अवस्था में स्थूल शरीर में स्पर्श करने से प्रतीयमान औष्ण्य मृत अवस्था में शरीर वही रहता है लेकिन उसे स्पर्श करते हैं तो औष्ण्य उपलब्ध नहीं होता जीवित अवस्था में उपलब्ध होता है इसका अर्थ है कि जीवित अवस्था में उपलब्धमान स्पर्श करने पर जो औष्ण्य है वह स्थूल शरीर का धर्म नहीं है वह स्थूल शरीर से अतिरिक्त किसी का है वो स्थूल शरीर से तो कौन है यही तेज परश्याम देवता कहा जा रहा है वो साय लिंग शरीर कहो या लिंग शरीर का आश्रय तो भूत भूत सूक्ष्म कहो उसका वो धर्म है ये कह रहे हैं कि लिंग सद्भावे स औष्ण्य लिंगक अनुमानम आह जीवित अवस्था में इस शरीर में सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है इसका ज्ञापक अनुमान बताया जा रहा है अनुमानम आह अस्व चैथी अस्य चोपपत्ते पत्ते रेशऊषमा असोपत्ष उष्मा तो च इस अस्य च उपपत्ते उपपत्ष उष्मा ऐसे चार पद हैं और पद हैं तो उस्मा ये अस्य शब्द से लीजिए प्रकृत तदापीते यहाँ पर तद शब्द से ग्राह्य जो भूत उसको तो अस्य तत्स्यजो लिंग शरीरस्य आश्रय भूतस्य भूत सूक्ष्म जिसकी चर्चा की जा रही है जिसके स्वरूप लय या वृत्ति लय की चर्चा की जा रही है वो साध्यक्ष सूक्ष्म शरीर को अपने में समाया हुआ भूत सूक्ष्म यही प्रकृत है और प्रकृत अर्थ का परामर्शक हुआ करते हैं सर्वनाम इसलिए अश्य सर्वनाम का अर्थ है साध्यक्ष सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत जो भूत सूक्ष्म और अस्व याने जीवित अवस्था में शरीर को स्पर्श करने पर अनुभूय उष्णस्पर्श उष्णता उश्न, है शरीर गरम लगता है तो शरीर को छूने पर शरीर में प्रतीयमान जो गर्मी है औष्ण है वह अशैव भूत सूक्ष्म का ही धर्म है कहा ऐसे कैसे स्थूल शरीर में प्रतीत हो रहा वो भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म का कैसे धर्म माना जाएगा तो कहते उपपत्ति है, उपपत्ते है। तो अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार रूप युक्ति से निश्चित होने से उप का अर्थ है यह निश्चित होने से इस स्थूल शरीर में जब तक भूत सूक्ष्म रहता है तभी तक स्थूल शरीर उष्ण प्रतीत होता है तो भूत अस्मिन शरीरे भूत सूक्ष्म सत्वे औष्ण्य उपलब्धि और भूत भावे औष्ण्य उपलब्धिया ये व्यतिरिक्त सहचार है तो अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से ये निश्चित होता है कि स्थूल शरीर में भूत सूक्ष्म के रहने पर ही उष्णता प्रतीत होती है भूत सूक्ष्म भूत के न रहने पर नहीं होती हैं ये उपपत्ति है यानी युक्ति से निश्चय है इससे निकल रहा है कि पानी में अनुभूयमान उष्णता पानी के साथ जिसके रहने से प्रतीत होती है और जिसके निकल जाने से पानी में उष्णता प्रतीत नहीं होती है वह पानी में उपलब्यमान उष्णता पानी की नहीं उसकी है अग्नि की हैं अग्नि के संपर्क से प्रतीत होती है अग्नि नहीं होता है तो नहीं होती है इसलिए वो अग्नि का धर्म है ऐसे ही इस शरीर में भी जीवित अवस्था में प्रतीयमान औष्ण्य स्थूल शरीर का धर्म नहीं है स्थूल शरीर का धर्म होता तो अमृत अवस्था में भी स्थूल शरीर तो वही है उसमें भी प्रतीत होता जैसे रूपादि रूप हैं कठिन स्पर्शादि हैं यह स्थूल शरीर के ही धर्म हैं तो जीवित अवस्था में भी वो रूपादि प्रतीत होते हैं मृत्यु मृत शरीर में भी प्रतीत होते हैं वे स्थूल शरीर के धर्म हैं ऐसे स्थूल शरीर का ही धर्म होता ये औष्ण्य भी जीवित अवस्था में उपलब्यमान तो मृत अवस्था में भी वह रूपादि के तरह प्रतीत होता इसलिए माना जाएगा कि शरीर में प्रतीयमान औष्ण्य ये स्थूल शरीर का धर्म नहीं है किसी और का है जिसके निकल जाने पर वो प्रतीत नहीं होता और जिसके रहने पर प्रतीत होता है उसका है तो ऐसा कौन है वो है भूत सूक्ष्म इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि अस्य वूक्ष्म शरी से शरीरस्य से एष ऊष्मा सूक्ष्म शरीर है ने शास्त्र सूक्ष्म शरीर लेना इसलिए वो भी आ जाएगा तो उष्मा तो इसी भूत सूक्ष्म की यह उष्मा है जीवित अवस्था में स्थूल शरीर में प्रतीयमान कौनसी उष्मा तो कहते हैं यम ये तस्मिन शरीर संस्पर्शे न यम उनम विजानती तो छू करके जीवित शरीर को तो इंद्रिय से जिस उष्मा का अनुभव करते हैं लोग जिस उष्मा को जानते हैं वह उष्मा स्थूल शरीर का धर्म नहीं है इसी शास्त्रे शरीर का धर्म तथा अवस्थितेपि देहे विद्यमु अच्छी रूप देहगुण न उष्मा प्रसिद्ध शरीर प्रसिद्धशरी व्यापाश्रय एवं एश उष्मा तो वो कहते हैं मृत अवस्था में स्थूल शरीर में स्थूल शरीर के अंदर रूपादि जो देह के धर्म है स्थूल शरीर के उनके रहते हुए भी उष्णता प्रतीत नहीं हो रही है और जीवित अवस्था में प्रतीत हो रही है इसलिए माना जाएगा कि जीवित अवस्था में जिसके इस शरीर में रहने से उष्णता प्रतीत हो रही है और जिसके इस शरीर से निकल जाने के बाद मृत मृत अवस्था में नहीं प्रतीत हो रही है रूपादि के तरह उसका वह ऊष्मा धर्म है उसका उसका आश्रय उष्मा रूप जो धर्म है इसका धर्मी वो है जो निकल गया है वो शास्त्र भूत सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर निकल गया उसका धर्म है तथा श्रुति इसीलिए श्रुति भी इसी प्रकार अनुमान सिद्ध अर्थ का ज्ञापन करती हैं कि तथा च उष्ण जीवीष्य शीतो इति कहते जो शरीर हैं जीते जी उष्ण होता है और मरीशन मरेगा तो शीत ये शरीर शीत हो जाता है ठंडा पड़ जाता है तो इस प्रकार ये चार सूत्रों से ये निश्चित कर दिया कि भूत सूक्ष्मों का प्रकृति परमात्मा होने पर भी अज्ञानी जीवों के भूत सूक्ष्म का अपनी प्रकृति परमात्मा में स्वरूप लय न होकर के वृत्ति लय ही होता है इसलिए कि उनका जन्मांतर होना है स्वरूप स्वरूपलय होगा तो फिर जन्मांतर नहीं हो पाएगा अब इस पाद का छठा अधिकरण है इसका संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें जीवाद अथवा देहात प्राणोत्क्रांति जीवा, जीवा दे निवारण युक्त जीव देथ सदा तप्ताश्मजलदेह प्राण विलय स्मृत उवयते दिवार ये देहात्मा हो गया है यहाँ देहा बना चाहिए देहात सा सा उत्क्रांति ये देहात्मा नहीं देहात सा बस म को स बना देना म को स बनाने से सा हो जाता तो बृहदारण्य उपनिषद में दो पुरुष बताए संसार का अधिकारी पुरुष और मोक्ष का अधिकारी पुरुष संसार का अधिकारी पुरुष है कामयमान उसके इस लोक से परलोक संचरण रूप जन्मांतर का संसार का वर्णन विस्तार से बृहदारण उपनिषद के चौथे चो, अध्याय के तीसरे से चौथे ब्राह्मण के यानी चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की सातवीं कंडिका से होता है समानस सन उभो लोगों अनुसंसरती यहां से लेकर के चौथे ब्राह्मण की शारीरिक ब्राह्मण है छठी कंडिका का पूर्वार्ध, पूर्वाध यमय उपनिषद में यहाँ तक संसार का वर्णन अज्ञानी जीव के हुआ अज्ञानी होने पर भी जो कामयमान है संसार अंत आहिक पारलौकिक विषय भोगों की कामना से ग्रस्त चित्त है जिसका वो है कामी और उस कामयमान पुरुष के संसार का वर्णन हुआ संसार है जन्मांतर को प्राप्त करना बार बार तो जन्मांतर प्राप्त होना है तो फिर पूर्व शरीर से उत्क्रांति होना जरूरी है इसलिए अज्ञानी की उत्क्रांति बताई है जिसका जन्मांतर होना है वह अज्ञानी चाहे उपासक हो शास्त्र विहित पुण्य कर्म करने वाला हो या शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म करने वाला हो सब के उत्क्रांति का वर्णन अभी तक के अधिकरणों के द्वारा हुआ सबका सबकी उत्क्रांति बताई गई और बाद में बृहदारण्य उपनिषद में एक प्रकरण शुरू होता है चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के ही छठी कंडिका के उत्तरार्ध से अथ अकामयमान यहां से इसे जो अकामयमान है इसी का स्पष्टीकरण करते गुहे कहा कि यो अकामो निष्काम आतकाम आत्मकाम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति तक्रामती अत्रवलिय ब्रह्म सन्ब्रह्माप्येती तो यहाँ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति यह श्रुति तस्य शब्द से किसका परामर्श होगा कि जिसको अकामय मान कहा गया यदो यदोर नित्य संबंध होता है न तो यो अकाम निष्काम इत्यादि से बताया गया जो कामना रहित चित्त वाला है कामना रहित चित्त वाला होता है स्थित प्रज्ञ प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान के अनुसार ज्ञान से ही अकाम हुआ जाता है और जो अकाम है उसी को तस्य शब्द से लेना है जिसके चित्त में ज्ञान से समूल समस्त कामनाओं का उच्छेद हो गया है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता न तस्य प्राणा उत्क्रामती श्रुति कह रही है तो यहां प्राण शब्दित जो बाह्यकरण और अंतक करण तथा मुख्य प्राण संघात सूक्ष्म शरीर है और उसका आश्रय भूत भूत सूक्ष्म भी है बिना भूत सूक्ष्मों के तो इनका उत्क्रमण होगा ही नहीं इसलिए ये जो प्राणों के उत्क्रमण का निषेध किया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति का निषेध तो यह उत्क्रांति का निषेध कहां से बताया जा रहा है उत्क्रांति निषेध का अवधि कौन है आपादान कौन है क्या शरीर से प्राणों के उत्क्रमण का निषेध बताया जा रहा है या जीव से ये संशय है न तसे प्राणा उत्क्रांति वाक्य प्राणों के उत्क्रांति का निषेध करता है लेकिन कहा से प्राण नहीं निकलते करके कहा, कहा जा रहा है जीव से अलग नहीं होते हैं कहा जा रहा है या देह से अलग नहीं होते हैं करके कहा जा रहा है ये संशय बताया कि किम जीवात प्राणोत्क्रांति निवार्य संशय अंत पाती प्रथम कोटि वा यानी अथवा ये अथवा ही है या? अथवा देहात प्राण उत्क्रांतिर निवार्यते तो प्राण प्राण उत्क्रांति निषेध का अवधि जीव है या शरीर है जीव से प्राणों के उत्क्रमण का निषेध श्रुति बता रही है या देह से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध बता रही है यह संशय हुआ इस अधिकरण में तो पूर्व पक्षी बताते हैं अपना निर्णय है। जीवन निवारणम युक्तम जीव से प्राणों की उत्क्रांति का निराकरण मानना निषेध मानना उचित है देह से तो उत्क्रांति हो जाएगी जैसे अज्ञानी के देह से प्राणों का उत्क्रमण होता है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के भी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के भी देह से प्राणों का उत्क्रमण होगा पूर्व पक्षी के अनुसार और जो न तसे नाण उत्क्रांति करके कहा जा रहा है वो जीव से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है जीव से प्राण अलग नहीं होते हैं ये कहा जा रहा है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जीवात उत्क्रांति हे निवारणम युक्तम ऐसा लगाना जीव से उत्क्रांति का निराकरण यानी निषेध मानना उचित है और अन्य अर्थ है जीव से न मान करके शरीर से ही प्राणों के उत्क्रांति का निषेध मानेंगे यदि का अर्थ होगा कि ब्रह्मज्ञानी के प्राण शरीर से नहीं निकलते हैं का शरीर में ही रहते हैं शरीर से उत्क्रमण का निषेध करेंगे यदि का अर्थ होगा कि शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा का अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी के प्राण शरीर में ही रहेंगे तो शरीर में ही रहेंगे तो हमेशा ही ब्रह्मज्ञानी जीते रहें, चिरंजीव बने एक आपत्ति आएगी लेकिन ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी कितने अभी तक छूटा है और छूटेगा तो ये कह रहे हैं कि अन्यथा यानी शरीर से उत्क्रांति का निषेध मानने पर देहो सदा जीवेत तो शरीर हमेशा जीता ही रहे ब्रह्मज्ञानी की मृत्यु ही सिद्ध नहीं होगी फिर एक बार ब्रह्मज्ञान हुआ तो शरीर से वह हनुमान जी की तरह चिरंजीव बना रहे तो साथ ही चिरंजीव न होकर के जिसको जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा वो सब चिरंजीवी हो जाएंगे ऐसा मानना पड़ेगा अब सिद्धांत बताते हैं देहात सा विवाते सा यानी उत्क्रांति वी वि निवार्य निषेध किया जा रहा है निषिध्य ते कहा से तो देहात देह से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है ये सिद्धांत है देहात प्राण उत्क्रांति निवार्य थे यानी निषिध्य थे न त्य प्राण उत्क्रांति इस वाक्य से ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ही प्राणों के उत्क्रमण का निषेध किया जा रहा है तो फिर देह से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा देह में ही रहेंगे तो हमेशा जीवित ब्रह्मज्ञानी के रहने की जो अनिष्टापत्ति बताई थी वो कैसे दूर होगी पूर्व पक्षी पूछ सकता है तो पूर्व पक्षी के इस अनिष्टापत्ति का निराकरण करने के लिए पूर्वार्ध में कहते हैं कि शरीर से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता और शरीर में वे रहते भी नहीं शरीर से निकलते भी नहीं और शरीर में रहते भी नहीं तो क्या होता है फिर उनका स्वरूपलय होता।, होता।, होता है ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का स्वरूपलय होता है प्राण याने वो पूरा सूक्ष्म शरीर गता कला पंचदश प्रतिष्ठा यह श्रुति भी और तेज परश्याम देवताएं यह श्रुति भी स्वरूपलय बताएगी पूरा अपने कारण में अज्ञानी की दृष्टि से आगे आएगा अधिकरण और सीधे परमात्मा में ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में विलय होगा उनकी परमात्मा ही अभिन्निमित्त उपादान कारण है न तो कहा कि शरीर में से निकलते भी नहीं और शरीर में रहते भी नहीं तो होता क्या है तो इसको समझाने के लिए दृष्टांत तो बताते हैं कि तप्तास्म जलवत तो कोई पत्थर को अच्छी तरह से लाल कर दिया और उसमें फिर थोड़ा सा एक छोटा चम्मच जल डाल दो दो चार गुंद जल डाल दो समझ लो वो जल कहीं बह जाता है क्या पत्थर से बहता नहीं है तो पत्थर में रहता है क्या तो पत्थर में भी नहीं रहता और बहता भी नहीं है कहा जाता है उसका स्वरूपलय होता है जल का उपादान कारण है अग्नि अग्नि में उलीन हो जाता है उतने स्वरूपलय हुआ उसका तो तप्तशिला में पड़े हुए जो जल के बुन्ध वो न तो बहते हैं तप्तशिला के से दूर कहीं निकलते हैं और न तो तप्त शिला में ही रहते हैं उनका स्वरूपलय हो जाता है जैसे तो ऐसे करें तप्त तो अस्मा जलवत यानी तप्त तो शिला पर पड़े हुए जल बुन्द के तरह देहे प्राणा नाम विलय स्मृत तो ब्रह्मज्ञानी के शरीर से प्राणों का उत्क्रमण भी नहीं होगा तो शरीर में ही रहते रहते वे स्वरूप में विलीन हो जाते हैं और विलय उनका कहाँ होगा अपंचकृत पंच महाभूतों में होगा या परमात्मा में होगा इसके लिए अलग अधिकरण आ रहा है लेकिन स्वरूप लय ले होगा ब्रह्मज्ञानी के वो उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर अंतपाती सभी तत्वों का और भूत सूक्ष्म का भी सभी का अज्ञानी का उत्क्रमण जिनके जिनके हो रहा है वो सब देह में रहते रहते ही स्वरूप विलीन हो जाएंगे स्वरूपतलीन हो जाएंगे उनका वृत्ति लय नहीं <coughs> तो तप्तास्म जलवदेहे प्राणा नाम विलय स्मृत यानी अकामस्य ब्रह्मज्ञानीन ना। प्राणा ऐसा लगाना ब्रह्मज्ञानीन ना प्राणा देहे दे विलय स्मृत यानी स्वरूप लय स्मृत तो खाली शास्त्र बता रहा है इसलिए हम मान ले अंधश्रद्धालु बन करके या कोई युक्ति भी है कहते हैं प्रत्यक्ष भी देखा जाता है जीवित अवस्था में शरीर सब प्राण जब तक होता है तब तक फूलता नहीं है बाहरी वायु उसमें भर करके इसे फूलने नहीं देता प्राण और दूसरे दूसरे भी जो मुर्दे में धर्म दिखते हैं वो सब नहीं दिखते गर्म आदि हो रहना आदि ये सब तो जो देह है वह जैसे अज्ञानी का स्थूल शरीर से प्राणादि का उत्क्रमण होने के बाद शरीर से निकल जाता है भूत सूक्ष्म प्राणादि को लेकर के तो फूल जाता है शरीर ऐसे ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी फूलेगा ब्रह्मज्ञानी के शरीर में और अज्ञानी के शरीर में कोई अंतर नहीं है दोनों भी पांच भौतिक शरीर है पांचों भूतों से ही बने हुए हैं तो ब्रह्म ज्ञानी के प्राण यदि देह में ही रहते तो अज्ञानी का शरीर जैसे प्राणहीन होकर हो के फूलता है ऐसा न फूलता फिर लेकिन फूल जाता है ब्रह्म ज्ञानी का शरीर भी तो जैसे अज्ञानी का शरीर बहुत दिनों तक ऐसा ही कहीं पड़ा रहे तो सड़ जाता है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का भी सड़ जाएगा उसमें से बदबू आदि आएगी तो ये कहते हैं कि उत्सवते व तो अंते यानी मृत अवस्थायाम देह उत्सवती का मतलब फूल जाता है इससे लगता है कि ब्रह्मज्ञानी के शरीर से प्राण न निकलने पर भी शरीर में रहे नहीं उनका स्वरूप लय हो गया जब स्वरूप लय हो जाएगा तो वो शरीर जो स्थूल शरीर है उसकी स्थिति जैसे अज्ञानी के स्थूल शरीर की होती है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी के स्थूल शरीर की भी होगी फूलना आदि ये ज्ञापक हैं स्थूल शरीर में नहीं रहे इस अर्थ का अब भाष्य है अमृतत्व चाणुपोष्य इत्यादि इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए टीका को पूर्वम इति पदेना क्लेशस्य निर्गुण सूचितः तस्य अत्र क्लेषा निर्गुणज्ञा उत्क्रांदसूचित अस्य संगति असति रीत्या चेति तो पूर्व एन जो तीसरा अधिकरण था या चौथे अधिकरण में है हाँ चौथे चौथे अधिकरण में हा सातवा अधिकरण चौथा हाँ तो अभी ये छठा अधिकरण है तो चौथे और छठे अधिकरण के बीच में एक पंचम अधिकरण है ना तो नियम के अनुसार तो होना चाहिए ष्ट ष्ट अधिकरण का संबंध पंचम अधिकरण के साथ लेकिन सस्ट अधिकरण का संबंध बन रहा है यहां पर चौथे अधिकरण के साथ बीच में एक पांचवें अधिकरण का व्यवधान है इसलिए व्यवहित संगति बनेगी वो कह रहे हैं तो व्यवहित संबंध क्यों है इसके लिए कहते हैं कि पूर्वम अनुपोष्य इति पदे दग्धअशेष क्लेश से निर्गुण ज्ञान उत्क्रांत्यादि अभाव चतुर्थ अधिकरण में चानुपोष्य इस विशेषण से यह बताया गया कि संसार के हेतुभूत अविद्यादि का अत्यंतिक दाह किए बिना जो धुमायन अमृतत्व ये से बताया गया उपासक को अमृतत्व है वह सापेक्ष अमृतत्व है निरपेक्ष अमृतत्व नहीं है इसका अर्थ है निरपेक्ष अमृतत्व तो आविद्यादि संसार बीजों का आत्यंतिक दाह सम्यक ज्ञान से होने के बाद ही होता है सम्यक ज्ञान है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान तो निर्गुण जो संसार के अविद्या का अत्यंत दाहा करने वाला है वह जिनको हो गया है निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार जिनको हो गया वे हैं निर्गुण ज्ञानी और उस निर्गुण ज्ञानी के संसार के बीजभूत अविद्यादियों का अत्यंत दाह होगा तो फिर अत्यंत दाह ये सूचित किया गया है सीधे शब्द से तो नहीं बताया तो ये कहा कि अनुपोष्य इति पदे न दग्ध अशेष क्लेश निर्गुण ज्ञानी तो संसार के बीज अविद्यादि क्लेश संपूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं जिनके ऐसे निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के उत्क्रांति के अभाव को सूचित किया गया वहां पर सीधे सीधे उत्क्रांति का अभाव नहीं बताया गया सूचित किया गया वो जो चौथे अधिकरण में अमृतत्व चानुपोष्य में अनुपोष्य शब्द से सूचित निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के उत्क्रांति का अभाव है अधिकरण में उसके आक्षेप समाधान द्वारा निरूपण किया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति के अभाव का समर्थन किया जा रहा है आक्षेप आक्षेप समाधान द्वारा इसलिए चौथे अधिकरण के द्वारा सूचित अर्थ का ही इस अधिकरण के द्वारा निरूपण हो रहा है आक्षेप समाधान द्वारा जिस कारण से उस कारण से इस अधिकरण की चौथे अधिकरण के साथ संगति बनेगी ये लिखते हैं कि सूचित अत्र आक्षेप्य समाधान व्यवहित निकरण संबंध असन ये ष्ट अधिकरणस्य संगति तो छठे अधिकरण की संगति चौथे अधिकरण के साथ है। इस अभिप्राय से भाष्य लिखते हैं भगवान कि विशेषनात् आत्यंतिके अमृतत्वे गति सेमृतत्व अभ्युपगतः तत्रापि गतिक्रांत अभाव अभ्युपगत तरणेन उत्क्रांति तो अमृतत्व चापोष्य सूत्र में जो अनुपोषय विशेषण है इससे आत्यंतिके अमृतत्वे गति उत्क्रांतो अभावो अभ्युपगत यानी सूचित <coughs> तो जो आत्यंतिक अमृतत्व है मोक्ष तो जिसका मोक्ष होना है उसके का तथा मार्ग का अभाव सूचित किया गया अपेक्षित अमृतत्व के लिए ही उत्क्रांति तथा मार्ग की अपेक्षा है और निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उत्क्रांति मार्ग की आवश्यकता है नहीं है नहीं बताया गया आगे कहते हैं कि तथा केनचित कारणेन उत्क्रांति आशंक्य प्रतिषेधति तो तत्रापि यानि निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति में भी किसी हेतु से उत्क्रांति की आशंका करके उसका निराकरण किया जा रहा है उत्क्रांति की आशंका का निराकरण करते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वो आ रहा है टीका में तो इस अधिकरण का विषय बताते हैं अथ मानु यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति न तस्य तक्रामती ब्रह्मप्येती पर विद्या विषयात प्रतिषेधा न पर ब्रह्म विदो देहा प्राणा नाम उत्क्रांति अस्ती इति चेत ये सूत्र का अर्थ करने जा रहे हैं यह तो जो बृहदारणिक उपनिषद के चौथे अध्याय का चौथे ब्राह्मण की छठी कंडिका का वाक्य है ये है इस अधिकरण का विषय इसमें न तस् प्राणा उत्क्रामंती इस, इस वाक्य शेष के द्वारा प्राणों के उत्क्रांति का निषेध बताया जा रहा है उसी को विषय बना करके आगे संशय आधी बताया जाएगा तो थोड़ी पहले टीका देखिए फिर सूत्र को देखते हैं स काम से संसार मुक्ति अनंतरम मुक्ति प्रकरणार्थ अथ शब्द अथ अकामय मान इस श्रुति में जो शुरू में अथ शब्द है वह प्रकरण विच्छेद करता है पूर्व में चौथे ब्राह्मण के चौथे के पूर्वार्ध तक इतनी का, कामान यहाँ तक के ग्रंथ से सकाम से संसार उक्ति के अनंतर अर्थ शब्द बता रहा है निष्कामस्य मुक्ति प्रकरण मुक्ति प्रकरण प्रारंभ हो रहा है इतना अर्थ शब्द का अर्थ होगा और ये जो इसमें अकामयमान का ही स्पष्टीकरण करते हुए चार पद है ना अकाम निष्काम आप्तकाम आत्मकाम तो इसमें उत्तर उत्तर जो है पूर्व पूर्व में हेतु है हेतु को बताता है तो आपकाम क्यों है कहते आत्म काम होने से आप है तो आप आत्म जिसमें आत्म कामत्वात का भी अर्थ कर दिया पूर्ण आनंद आत्मवित्वात, आत्म काम है का अर्थ है पूर्ण यानी अपरिछिन्न देश काल वस्तु से अपरिछिन्न जो आनंद है यो भूमात सुखम से बताया गया निरति से आनंद और वह प्राप्त है आत्म पूर्णानंद स्वरूप जो आत्मा है और व, वह आत्मा विद्री लाभे से वित्त शब्द बनेगा तो पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का लाभ हो गया है प्राप्ति हो गई है तो आत्मवित का अर्थ है आत्म प्राप्त आत्मा की प्राप्ति होने से और वो आत्मा कैसा है तो पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा प्राप्त होने से तो जिसको निरतिश आनंद उपलब्ध है संसार के सारे आनंद जिस आनंद के लेश हैं, अंश हैं, अल्प अल्प वह निरतिश आनंद जिसको प्रतिपल उपलब्ध है उसे किसी संसार के पदार्थ की कोई कामना नहीं रहेगी इसलिए आपत तो काम है वो काम शब्द का अर्थ है काम्य तेती काम्य ते काम आह इस उत्पत्ति के अनुसार अज्ञानी के द्वारा जिनकी इच्छा की जाती है ऐसे भोग्य पदार्थ और वो भोग्य पदार्थ किस लिए चाहता है उनसे उपलब्ध होने वाला जो शुद्ध आनंद है सुख है उसके लिए तो जिसको निरति से आनंद उपलब्ध है मय के रूप में उसे इन विषय सुखों की अल्प विषय सुखों की प्राप्ति है कि नहीं उनकी इच्छा ही नहीं रहेगी तो प्राप्त ही है जिसके पास अरबों हैं, उसको सौ रुपया प्राप्त है कि नहीं प्राप्त ही है अरबों का मालिक है वो सौ रुपया का मालिक ही है इसलिए वो आत्मकाम है क्या आत्मकाम होने से यानी निरति से आनंद उसे उपलब्ध होने के कारण आप है क्या मतलब उसे सारी सारे पदार्थ उपलब्ध ही है का अर्थ है उन पदार्थों से होने वाला सुख उसे उपलब्ध होने वाले सुख के अंदर ही निहित है यावान अर्थ उदा पाने सर्वोतः सम्रोत के अनुसार तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से भी जानता तो ब्रह्मज्ञानी के लिए तो सारे जो आनंद उपलब्ध है उसमें सारे आनंद समाहित है तो पूर्णानंद आत्मविवात आप है वो आप काम का अर्थ कर दिया प्राप्त परमानंद है और अतो इसलिए वो निष्काम है का अर्थ है कि उसके अंदर कोई भी असुप्त वासना नहीं है निष्काम में काम शब्द का अर्थ है अनभिव्यक्त इच्छा है। उसे सुप्त वासनाएं कहा जाता है तो उन सारे सुप्त वासनाओं से रहित है जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है उसी समय वासना का अक्षय होता है ना इसलिए निष्काम शब्द कार्य करते हैं कि अत निष्काम यानी अनिव्यक्त अनिव्यक्तांतर वासना वासनात्मक काम शून्य न तो अनभिव्यक्त जो वासना है अंदर की वासनाएं हैं सुप्त वासनाएं हैं, है अंतर वासना, वासनात्मक कामना से रहित है और जब अंदर ही कोई वासना नहीं है तो बाह्य जो व्यक्त वासनाएं हैं, वो भी उसके अंदर नहीं रहेगी इसलिए कहते तस्मात अकाम निष्काम होने से अकाम है का मतलब व्यक्त बहिष्ठ काम रहित तो बाह्य पदार्थ विषय कामना से भी रहित है ईदृशो यो इस प्रकार का जो होता है उसे कहा जाता है अकामयमान ईदृश यो अकामयमान उत्क्रामन्ति ऐसा अनुय करिए इस प्रकार का जो अकामयमान है यानी स्थित प्रज्ञ है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है अब संशय का हेतु बताया जा रहा है हाँ ज्ञान उत्क्रांति अस्थि न वही पंचमी षष्टि श्रुतिभ्या संदेहे सिद्धांति शंका निरास पूर्वक पूर्वपक्षति न इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं